गीता, श्रीमद्भगवीता शांक अध्यायती किं तथा व्याश्रेण्वे वाक्यन बुद्धि मोहयसी वे तदेक वन निश्चि श्रेजोहुयां व्याश्रेण इव यद्यपेक्तायी भगवान्दबुद्धे व्यामिश्रम इव भगवद्वाक्यम प्रतिभाति तेन मम बुद्धि मोहयसी इव यद्यपि भगवान स्पष्ट कहने वाले हैं तो भी मुझ बुद्धि को भगवान के वाक्य मिले हुए से प्रतीत होते हैं उन मिले हुए से वचनों से आप मानव मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हैं मम बुद्धि व्यामोहापनाय प्रवृत्त ठम मोहयसी अतो ब्रवीमि बुद्धि मोहयसी एव मे मम वास्तव में आप तो मेरी बुद्धि का मोह दूर करने के लिए प्रवृत्त हुए हैं फिर मुझे मोहित कैसे करते इसीलिए कहता हूँ कि आप मेरी बुद्धि को मोहित सी करते हैं तुम तो, तो भिन्न ज्ञान ज्ञानकर्मणो एक अनुष्ठान संभव यदि मनसे तत्र एव सति तत तयोह एकम बुद्धिम कर्मवा इदम एव अर्जुन से बुद्धि इति निश्चित वद ब्रूहीन ज्ञानेन कर्मणा व अन्य श्रेय अहम् प्राप्त प्राप्याम आप यदि अलग अलग अधिकारियों द्वारा किए जाने योग्य ज्ञान और कर्म का अनुष्ठान एक पुरुष द्वारा किया जाना असंभव मानते हैं तो उन दोनों में से ज्ञान या कर्म यही एक बुद्धि शक्ति और अवस्था के अनुसार अर्जुन के लिए योग्य है ऐसा निश्चय करके मुझसे कहिए जिस ज्ञान या कर्म किसी एक से मैं कल्याण को प्राप्त कर सकूँ यदि ही कर्मनिष्ठायाँ गुणभूत अपि ज्ञान भगवता उक्त सैत् तत्क तय एक वह विषय एवं अर्जुन से शुश्रूषा सैत् यदि कर्मनिष्ठा में गौड़ रूप से भी ज्ञान को भगवान ने कहा होता तो दोनों में से एक कहिए। इस प्रकार एक ही को सुनने की अर्जुन की इच्छा कैसे होती न ही भगवता उक्त अन्यतर एवं न एव द्वयम इति ये उभय प्राप्त्य आत्मनो संभव एकम एव एकम्थेत क्योंकि ज्ञान और कर्म इन दोनों में से मैं तुझसे एक ही कहूंगा दोनों नहीं ऐसा भगवान ने कहीं नहीं कहा कि जिससे अर्जुन अपने लिए दोनों की प्राप्ति असंभव मानकर एक के लिए ही प्रार्थना करता प्रश्नानुरूपम एव प्रतिवचनम प्रश्न के अनुसार ही उत्तर देते हुए श्री भगवान वाच श्री भगवान बोले लोकस्म द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मैया लघ ज्ञान योगीन सांख्यान जोगीन योगिना लोके कृतानाम अस्त्रुष्ठाता कृता द्विधा द्विप्रकारा निष्ठा स्थित अनुषेय तात्पर्य पुरा पूर्व सर्गादौ प्रजा तासाम तब्युद निश्रिय प्राप्ति साधनम वेदार्थ संप्रदाय आविष्कुर्वता प्रोक्ता मया सर्वजेन ईश्वरेण हे अनग अपाप हे निष्पाप अर्जुन उस मनुष्यलोक में शास्त्रोक्त कर्म और ज्ञान के जो अधिकारी हैं ऐसे तीनों वर्णों के लिए अर्थात ब्राह्मण क्षत्रि और वैश्यों के लिए दो प्रकार की निष्ठा स्थिति अर्थात कर्तव्य तत्परता पहले सृष्टि के आदिकाल में प्रजा को रचकर उनकी लौकिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति के साधन रूप वैदिक संप्रदाय को आविष्कार करने वाले मुझ सर्वज्ञ ईश्वर द्वारा कही गई है तत्र का द्विधा निष्ठा इति आह वह दो प्रकार के निष्ठा कौन सी है सो कहते हैं ज्ञान योगेन ज्ञानम एव योगः। तेन सांख्यानाम आत्मानात्म विषय विवेक एव कृत कृतसन्यास वेदांत विज्ञान सुनिश्चिता परमहंस परिव्राज परिव्रजका ब्रम्हणि एव अवस्थिता निष्ठा प्रोक्ता जो आत्म अनात्म के विषय में विवेकजन्य ज्ञान से संपन्न है जिन्होंने ब्रह्मचर्य आश्रम से ही संन्यास ग्रहण कर लिया है जिन्होंने वेदांत के विज्ञान द्वारा आत्मतत्व का भली भाति निश्चय कर लिया है जो परमहंसन्यासी हैं जो निरंतर ब्रह्म में स्थित हैं ऐसे सांख्य योगियों की निष्ठा ज्ञान रूप योग से कही है कर्मयोगेन कर्म एवं योग है कर्मयोग है तेन कर्मयोगेन योगिना कर्मिण निष्ठा प्रवक्ता तथा कर्मयोग से कर्म योगियों की अर्थात कर्म करने वालों की निष्ठा कही है यदि च एकेन पुरुषेन चेकन पुरुषेणस्म पुरुषाथाए ज्ञान कर्मचित अनुष्ठेयम् भगवता इष्ट उतलक्ष व गीतासुदेश उत्तर कथम इह अर्जुनाय उपसन्नाय प्रियाय विशिष्ट भिन्न पुरुषकर्तृत्व एवं कर्मनिष्ठे ब्रुियाद यदि एक पुरुष द्वारा एक ही प्रयोजन की सिद्धि के लिए ज्ञान और कर्म दोनों एक साथ अनुष्ठान करने योग्य है ऐसा अपना अभिप्राय भगवान द्वारा गीता में पहले कहीं कहा गया होता या आगे कहा जाने वाला होता अथवा वेद में कहा गया होता तो शरण में आए हुए प्रिय अर्जुन को यहाँ भगवान यह कैसे कहते कि ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा अलग अलग भिन्न भिन्न अधिकारियों द्वारा ही अनुष्ठान की जाने योग्य है यदि पुनः अर्जुनो अर्जुनों ज्ञान सुत्वा स्वयं एव अनुष्ठास्यति अनुष्ठाष्टि अन्नपुरुषाष तो वक्षा मत भगवत कलप्य तदा रागद्वेश अप्रमाणभूतो भगवान कल्पिता सैद तत्च अयुक्तम यदि भगवान का यह अभिप्राय मान लिया जाए कि ज्ञान और कर्म दोनों को सुनकर अर्जुन स्वयं ही दोनों का अनुष्ठान कर लेगा दोनों को भिन्न भिन्न पुरुषों द्वारा अनुष्ठान करने योग्य तो दूसरों के लिए रह कहूँगा तब तो भगवान को रागद्वेशुक्त और अप्रामाणिक मानना हुआ ऐसा मानना सर्वथा अनुचित है तस्मात् कया अपीयुक्त न समुच्चयो ज्ञान ज्ञानकर्मणों इसलिए किसी भी युक्ति से ज्ञान और कर्म का समुच्चय नहीं माना जा सकता यद अर्जुनेन उक्तम कर्मणों जायस्तम बुद्धे है तथित अनिराकरणा कर्मों की अपेक्षा ज्ञान की श्रेष्ठता जो अर्जुन ने कही थी वह तो सिद्ध ही क्योंकि भगवान ने उसका निराकरण नहीं किया सन्यासी नाम एव तस्या ज्ञाननिष्ठाया संयासीनाव अनुष्ठेयत्व भगवत चगवत एव एव इति गम्यते उस ज्ञाननिष्ठा के अनुष्ठान का अधिकार सन्यासियों का ही है क्योंकि दोनों निष्ठा भिन्न भिन्न पुरुषों द्वारा अनुष्ठान करने योग्य बतलाई गई है इस कारण भगवान की यही सम्मति है यह प्रतीत होता है मंध कारणे कर्मणी एवं इति विषण मनसम अर्जुनम कर्म न आरभे मनवानम आलक्ष्य आह भगवान न कर्मणा इति। बंधन के हेतु रूप कर्मों में ही भगवान मुझे लगाते हैं ऐसा समझकर व्यथित चित्त हुए और मैं कर्म नहीं करूँगा ऐसा मानने वाले अर्जुन को देखकर भगवान बोले न कर्मणा मनारंभाद अथ वा ज्ञानकर्मनिष्ठ परस्पर विरोधाद एकेन पुरुषे युगपद अष्ठा अशक्ये सती एव पुरुषार्थ हेतु प्राप्ते अथवा ज्ञान निष्ठा का और कर्मनिष्ठा का परस्पर विरोध होने के कारण एक पुरुष द्वारा एक काल में दोनों का अनुष्ठान नहीं किया जा सकता इससे एक दूसरे की अपेक्षा न रखकर दोनों अलग अलग मोक्ष में हेतु है ऐसी शंका होने पर कर्मनिष्ठा या ज्ञान निष्ठा प्राप्ति हेतुत्व पुरुषार्थ हेतुत्वम न स्वातंत्रेण ज्ञान निष्ठा तो कर्मनिष्ठोपाय स्वातंत्रेन पुरुषार्थ हेतु इति एक अर्थम प्रदर्श्यन आह भगवान यह बात स्पष्ट प्रकट करने की इच्छा से कि ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति में साधन होने के कारण कर्मनिष्ठा मोक्षरूप पुरुषार्थ में हेतु है स्वतंत्र नहीं है और कर्म रूप उपाय से सिद्ध होने वाली ज्ञान निष्ठा अन्न की अपेक्षा न रखकर स्वतंत्र ही मुक्ति में हेतु है भगवान बोले न कर्मणार नकम पुषोश्ते न संयासना सिद्धि सामिग्छती न कर्मण कर्मण क्रियाादीना जन्म जन्मुष्ठिता उपत्दूतक्षेतु सत्वशुद्धिकार तत्ण ज्ञानोत्पत्ति ज्ञाननिष्ठा हेतूना ज्ञान, ज्ञान मुत्प्युसा क्षेत्र पाप से इत्यादि स्मरणाद स्मरण अनारंभादुषा कर्मों का आरंभ किए बिना अर्थात यज्ञादि कर्म जो कि इस जन्म या जन्मांतर में किए जाते हैं और संचित पापों का नाश करने के द्वारा अंतकरण की शुद्धि में करण है एवं पाप कर्मों का नाश होने पर मनुष्यों के अंतकरण में ज्ञान प्रकट होता है इस स्मृति के अनुसार जो अंतकरण की शुद्धि में कारण होने से ज्ञान निष्ठा के भी हेतु है उन यज्ञादी कर्मों का आरंभ किए बिना नैष्कमें निष्कर्म भाव कर्मशून्यता ज्ञान योगेन निष्ठा इति अवस्थानवत्त पुरुषो न अस्नुते न प्राप्नोति प्राप्नोंथ मनुष्य निष्कर्म भाव को कर्मशून्य स्थिति को अर्थात जो निष्क्रिय आत्मस्वरूप में स्थित होना ज्ञान योग से प्राप्त होने वाली निष्ठा है उसको नहीं पाता कर्मण अरंभाद नैस्कर्म न इति वचना तद विपरिया आरंभाद नैस्कर्म्यम अश्नुते गम्यस्मा पुनः कारणा कर्मण अनारंभा नैस्कर्म न इति। पूर्वपक्ष कर्मों का आरंभ नहीं करने से निष्कर्म भाव को प्राप्त नहीं होता इस कथन से यह जा पाया जाता है कि इसके विपरीत करने से अर्थात कर्मों का आरंभ करने से मनुष्य निष्कर्म भाव को पाता है सो so, इसमें क्या कारण है कि कर्मों का आरंभ किए बिना मनुष्य निष्कर्मता को प्राप्त नहीं होता उच्चते कर्मारंभ एव एवं नहि उपायम अंतरेण उपेय प्राप्ति उपेयप्राप्ति उत्तर पक्ष क्योंकि कर्मों का आरंभ ही निष्कर्मता की प्राप्ति का उपाय है और उपाय के बिना उपेय की प्राप्ति हो नहीं सकती यह प्रसिद्ध ही है च नैष्कर्म लक्षण से ज्ञानयोग इह च चतिपादनाद निष्कर्मता रूप ज्ञान योग का उपाय कर्मयोग है यह बात श्रुति में और यहाँ गीता में भी प्रतिपादित है श्रुतौ तब प्रकृत से तमेतम वेदानुवचनेन वेदनोपाय तेदावचन ब्राह्मणा विवेदिशेन इदिना कर्मयोग प्रतिपादितम् निष्कर्मता रूप ज्ञानयोग का उपाय कर्मयोग है जब आज श्रुति में और यहाँ गीता में भी प्रतिपादित है श्रुति में प्रस्तुत गेयरूप आत्मलोक के जानने का उपाय बतलाते हुए उस आत्मा को ब्राह्मण वेदाध्ययन और यज्ञ से जानने की इच्छा करते हैं इत्यादि वचनों से कर्म योग को ज्ञान योग का उपाय बतलाया है यह संन्यासु महाबाहो दुखमाप्तोमय योगत योगिन कर्म कुरती संगम यज्ञो त्यक्वात्मशुद्ध यज्ञोदान पावनादि पावनादिमनीषिणा इत्यादि प्रतिपादय तथा जहां गीता शास्त्र में भी हे महाबाहो बिना कर्म योग के संन्यास प्राप्त करना कठिन है योगी लोग आसक्ति छोड़कर अंतकरण की शुद्धि के लिए कर्म किया करते हैं दान और तप बुद्धिमानों को पवित्र करने वाले हैं इत्यादि वचनों से आगे प्रतिपादित करेंगे इत्यादि नुच अभूतेभ्यो द्वार नैस्कर्म्यचरे कर्तव्यकर्म संसद अभी नैस्कर्म्यप्राप्ति दर्शय लोके कर्मण अनाकम्यमित प्रसिद्धतर अतः चैस्क्या्यान कि कर्मार्भेण्त आह जहां यह शंका होती है कि सब भूतों को अभयदान देकर सन्यास ग्रहण करें इत्यादि वचनों में कर्तव्य कर्मों के त्याग द्वारा भी निष्कर्मता की प्राप्ति दिखलाई है और लोक में भी कर्मों का आरंभ न करने से निष्कर्मता का प्राप्त होना अत्यंत प्रसिद्ध है फिर निष्कर्मता चाहने वाले को कर्मों के आरंभ से क्या प्रयोजन इस पर कहते हैं न तो संनाद एवि न अपि सन्यासनाद कर्म परित्याग मात्राद नापी सं कवला कर्मपरितगमा ज्ञानरिहिता सिद्धि नकर्मलक्षण ज्ञानयोगेन निष्ठा न नाती ना केवल सन्यास से अर्थात बिना ज्ञान के केवल कर्म परित्याग मात्र से मनुष्य रूप सिद्धि को अर्था ज्ञान योग से होने वाली स्थिति को नहीं पाता